ष्ण लीला प्रसंग श्री रामकृष्ण देव का कलकत्ता आगमन श्री रामकृष्ण देव द्वारा शिव ज्ञान से जीव सेवा का अनुष्ठान लोक शिक्षा प्रदान करके अत्यधिक परिश्रम से शरीर अवसन होने पर भी श्री रामकृष्ण देव के मन का उत्साह कभी घटा नहीं था अधिकारी व्यक्ति के उपस्थित होते ही वे न जाने कैसे अपने हृदय में इसे समझ जाते थे और किसी एक अलौकिक दैवी शक्ति के आवेश से अपने को भूलकर उसे उपदेश प्रदान तथा स्पर्श करके उसकी आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग उन्मुक्त कर देते थे जो जिस भाव का भावुक था श्री रामकृष्ण देव के मन में उस समय वह भाव प्रबल होकर अन्य सभी भावों को कुछ समय के लिए छिपा डालता था और उस भाव की सिद्धि लाभ करने की ओर वह व्यक्ति कहाँ तक जाकर और आगे अग्रसर नहीं हो रहा है ज्ञान से देखकर उसके मार्ग की समस्त बाधाओं को हटाकर उसे उच्चतर भावभूमि आरूढ़ कर देते थे इस तरह शरीर त्याग के पूर्वक्षण तथा शिव ज्ञान से जीव सेवा का वे सदा अनुष्ठान करते रहे तथा सर्वश्रेष्ठ दान कहकर जो शास्त्र में वर्णित है उस अभय पद की दिव्य ज्योति से अभिषिक्त कर अबाल वृद्ध वनिता की जन्म जन्मांतर की वासना निगूढ़ों को समझने की शक्ति हमने उनमें सदैव स्पष्ट रूप से देखी है शरीर की स्वस्थता या अस्वस्थता श्री रामकृष्ण देव के मन को कभी छू भी नहीं सकती थी यह उस विषय का एक विशिष्ट प्रमाण कहा जा सकता है परंतु दूसरे के हृदय का रहस्य पूर्णतया जान सकने पर भी अपनी अलौकिक शक्ति का परिचय प्रदान करने के लिए वे कभी उस शक्ति को प्रकट नहीं करते थे जब जितना प्रकट करने से किसी का यथार्थ कल्याण हो सके तब केवल उतना ही प्रकट करते हुए उसे उच्च पथ दिखा देते थे अथवा किसी सौभाग्यवान के हृदय में अपने प्रति विश्वास और निर्भरता का भाव अचल अटल करने के लिए इस शक्ति का परिचय दे देते थे पाठकों की सुविधा के लिए इस संबंध में एक मामूली सा दृष्टान्त यहाँ बताया जाता है यह सुनकर के श्री कृष्ण देव के गले की वेदना बढ़ गई है सन 1885 सौ ईस्वी के श्रावण के अंत में हमारी परिचित एक महिला उन्हें देखने जा रही थी एक पड़ोसी ने उससे कहा ठाकुर को देने लायक आज घर में दूध के सिवाय और कुछ नहीं है जो तुम्हारे हाथ भेज सकूँ एक लोटा दूध ले जाओगी वह महिला राजी नहीं हुई और बोली दक्षिणेश्वर में अच्छे दूध की कमी नहीं है उनके लिए रोजाना दूध का प्रबंध है मैं जानती हूँ और उसे ले जाने में भी झंझट है इसलिए दूध ले जाने की आवश्यकता नहीं है दक्षिणेश्वर पहुँच उन्होंने देखा कि श्री रामकृष्ण देव गले की वेदना के कारण दूध भात के सिवाय किसी प्रकार की तरकारी आदि भी नहीं खा सकते थे और उस दिन अहिरिन के भी दूध न ला सकने के कारण श्री को बड़ी चिंता हुई कलकत्ते से दूध न लाने का उन्हें बहुत अफसोस हुआ आसपास कहीं दूध मिल सकता है या नहीं यह पता लगाते हुए उन्हें ज्ञात हुआ कि मंदिर से थोड़ी दूर पर एक पड़ाइन के पास गाय है और वह दूध बेचती भी है उसके यहाँ पहुँचने पर उन्हें मालूम हुआ कि उनका सारा दूध बीत चुका है केवल डेढ़ पाव के लगभग दूध बचा है वह उसने रख छोड़ा है विशेष प्रयोजन बताने पर उसने वह दूध उस महिला को भेज दिया और वह उसे मंदिर में ले आई। श्री रामकृष्ण देव ने उसी दूध के साथ उस दिन भोजन किया भोजन के बाद मुंह होने के लिए उठे और उस महिला ने उनके हाथ पर जल डाला उसके बाद श्री रामकृष्ण देव ने उस महिला को एकाएक एकांत में बुलाकर कहा माँ मेरे गले में बड़ा दर्द है तुम रोग आराम करने का जो मंत्र जानती हो उसका उच्चारण कर मेरे गले पर हाथ फेर दो वह महिला यह बात सुनकर स्तब्ध रह गई श्री रामकृष्ण देव की इच्छा के अनुसार उनके गले पर हाथ फेरने के अनंतर वह श्रीमा के निकट आकर कहने लगी उन्होंने यह कैसे जान लिया कि मैं इस मंत्र को जानती हूँ करता भजा संप्रदाय की एक स्त्री से उसे मैंने सकाम सिद्ध प्रद जानकर बहुत पहले ही सीख लिया था बाद में निष्काम होकर और ईश्वर का भजन ही जीवन का कर्तव्य जानकर उसे त्याग दिया है जीवन की सारी बातें मैंने ठाकुर को बताई है किंतु भजा संप्रदाय का मंत्र मैंने ग्रहण किया है यह जानने पर शायद वे मुझसे घृणा करें मैंने यह बात उनसे छिपा रखी थी परंतु कैसे वे इसे जान गए श्री हंसते हुए बोली देखो वे सभी बातें जान सकते हैं परंतु मनमुख एक करके सदुद्देश्य से जो व्यक्ति जो कुछ करता है उसके लिए उसे कभी घृणा नहीं करते तुम्हें डरने की बात नहीं है मैंने भी इनके ठाकुर के निकट आने के पहले वह मंत्र सीख लिया था यहाँ आकर उनको जब बताया तो उन्होंने कहा था मंत्र लिया है इसमें हानि नहीं है उसे अब अपने इष्टदेव के चरण कमलों में सौंप दो